आज 30 जून 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है पहले तो ये जानता है कि अब से ठीक उन्नीस दिन बाद 19 जुलाई को तो गुरु पूर्णिमा पर्व आ रहा है हमारे आश्रम में हम दो पर्वों को उल्लास से मनाते हैं और हमारा सर्वोपरि पर्व है गुरुपूर्णिमा और दूसरा हम उल्लास से मनाते हैं होली पर्व होली पर्व पर हम फूलों से होली खेलते हैं हम लोग तो यहाँ पर रंग का उपयोग नहीं करते हैं। और वो तो अभी फिलहाल हमने मना ही था मार्च के माह में बीस मार्च को अब हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं गुरु पर्व की तो गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जो कार्यक्रम होंगे वैसे समय समय पर सब सूचना मिलेगी ही हम सबको शाम को चार बजे हम सब लोग यहाँ एकत्रित होंगे जैसी भी अनौपचारिक औपचारिक चर्चा के बाद पाँच बजे गुरु पादुका पूजन होगा और उसके बाद छः बजे गुरु पादुका की आरती उसके बाद छः से सात या साढ़े सात बजे तक तो इस आश्रम का परिचय और काशी विश्व दर्शन का संक्षिप्त परिचय आगंतुकों को दिया जाएगा करीब करीब हम यहाँ के बुद्धिजीवियों को कम से कम 100 लोगों को या सवा लोगों का आमंत्रित करते हैं इसमें आप हम लोग से आते हैं आपसे भी उजाजिश होती जिनको भी रुचि हो उसे उस नमस्या आप लेकर आइए उस कार्यक्रम के अंत में भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी ये परंपरा आश्रम के शुरू होने से लेकर अब तक सतत जारी है तो आप सबसे विनय है कि गुरु गुर पूर्णिमा के दिन इन कार्यक्रमों में शामिल और प्रसाद लेकर ही जाएंगे और आपको सपरिवार आना है जैसे क्या होता है कि जैसे आप यहां आते हैं और आपका परिवार इस बात से अंधेज है कि आप कहां जा रहे हैं कि आप वहाँ पर क्या समझते हैं या आश्रम में जाते हैं तो वहाँ की क्या भावना है क्योंकि इसके बारे में काफ़ी शंकाएँ मन में उठती हैं लोगों इसलिए हमने यहाँ पर एक परम्परा रखी है जो भी साधक यहाँ आते हैं हम चाहते हैं कि कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन अपने परिवार को लेकर आए अपने पत्नी बच्चे या जो भी उपलब्ध हों आप जिनको भी लाना चाहें या आपको लगे कि जो आध्यात्म के उच्चतर स्तर में जो रुचि रखने वाले लोग हैं उनमें आप इन्हीं को बुला सकते हैं। आप चाहेंगे तो हम आपके लिए थोड़े से इन्विटेशन प्रिंट करेंगे तो आप अतिरिक्त मात्रा में दे देंगे आप इन्हीं को भी बुला सकते वैसे ओपन कार्यक्रम हैं लेकिन हम सिर्फ उन लोगों को बुलाते हैं जहाँ कोई ठीक से संभावना होती है अगर वैसे उनको आध्यात्म की रुचि हो तो ये तो हमारी सामान्य से जानकारी थी जो कार्यक्रम हम मनाने जा रहे हैं इसके आगे हम अपनी अपनी जो चर्चा जारी रखते हैं विज्ञान भैरव के अध्ययन की आज हमने परमार्थ से चर्चा पढ़ी स्वर्ण राज्य ने पढ़ के सुनाई जिसमें परमार्थ चर्चा में कुछ चीज़ें जो आई उनको थोड़ा सा स्पष्टीकरण आवश्यकता महसूस होती है कि शिव का काश्मीर शिव दर्शन के अनुसार क्या स्वरूप है तो कुछ बातें बड़ी रोचक हैं इतनी रोचक हैं कि जब वो हृदय को छूती है तो रोमांच हो जाता है पूरे शरीर के रोमपे कि परशिव प्रकाश एवं विमर्श रूप हम प्रकाश का क्या मतलब संस्कृत मूल में प्रकाश का मतलब होता है अस्तित्व में आना या नहीं किसी चीज का अस्तित्व का सार प्रकाश मतलब अगर एक कंकर भी है तो उसका अंतिम सत्य वही प्रकाश है क्योंकि वो अस्तित्व में आया है संसार में प्रकाशित हुआ है तो उसका अस्तित्व का कहीं तो स्रोत होगा जहाँ से वो आया है जैसे हमने पिछली बार संगीत दीपक ध्वनि सबके बारे में समझा था कि इनका अपना एक स्रोत है जहाँ से वो आया और वापस उसी स्रोत पर विलीन हो सबकी जिंदगी अलग अलग है ये धरती भी आई है और धरती भी उसी जगह विलीन हो जाएगी सूर्य भी आया है ये भी अपनी जगह विलीन हो जाएगा सबकी ज़िंदगी अलग है एक मच्छर की जिंदगी तीन दिन की होती है प्रकाश की जो दीपक है वो तीन घंटे का एक मिनट का भी हो सकता है इंसान की सत्तर अस्सी नब्बे साल की ज़िंदगी हो सकती है ऐसे ही धरती की कुछ अरब बरसों की जिंदगी है सूरज की कुछ खरब बरसों की जिंदगी लेकिन इन मात्राओं से अतिरिक्त यह सत्य सबके साथ जुड़ा है कि वो अपने श्रोत से दूर आए हैं और अपने श्रोत से जुड़े हैं और अपने श्रोत पर वापस चले जाए अब हम हाँ, इस विश्व को एक यूनिट मानते हैं जिस विश्व इकाई की हम बात करते हैं उस पूर्ण विश्व इकाई का अंतिम सत्य वही शिव है जिसका प्रकाश और विमर्श इसके नाम से उसके दो मूल गुण हैं जो प्रकाश वाला एस्पेक्ट है उसको हम बोलते हैं शिव और जो विमर्श वाला उसका जो पहलू है उसको हम बोलते हैं शक्ति विमर्श का क्या मतलब होता है हम भी विमर्श करते हैं हम अगर बैठे हों तो हम अंतर चिंतन करते हैं कि मेरी उम्र अब इतनी हो गई आज मेरे को थकान है आज ये काम मैं कर सकता हूँ ये काम पहले कर सकता था अब नहीं कर सकता इस तरह हम अपने बारे में जो आकलन करते हैं अपने आप को जो तोलते हैं अपने आप के बारे में जो धारणा बनाते हैं उसको विमर्श बोलते हैं शिव यह विमर्श जब करते थे जब वो विमर्श नहीं करते हैं तो महेश्वर कहलाते हैं बिल्कुल शांत चित्त है महेश्वर लेकिन जब वो विमर्श करते हैं तो उस विमर्श में वो पाते हैं कि मुझे कुछ करना है क्यों क्योंकि मेरा खेल है मुझे कुछ करने की इच्छा है इच्छा का कोई कारण नहीं होता जब अगर मेरी इच्छा है कि आज मैं यहाँ पे थोड़ा बड़े टहलूँ तो ये मेरी इच्छा है बस ये मेरा मनोरंजन है ये मेरा कोई कारण नहीं है। तो शिव ने चाहा कि मैं कुछ खेल करूँ कुछ बनाऊँ कुछ मिटाऊँ इस तरह उन्होंने विमर्श किया कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ जब उन्होंने अंतर विमर्श किया तो अपनी शक्ति को तोलते वक्त अंदर से उनकी अंतरात्मा से जवाब आए कि हाँ मैं ये कर सकता जब हमको ऐसा लगता है कि आज हमारे सामने एक चैलेंज है एक चुनौती है और तब हम अगर अंतर चिंतन करें कि हमको ये चुनौती का सामना करना है और अंदर से जवाब आता कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल हो जाएगा तो क्या होता है हम आनंद से भर जाते हैं इस तरह शिव ने जितनी बार सोचा कि मैं ऐसा करना चाहूं, तो हर बार भीतर से जवाब आया हाँ ऐसा कर सकते क्यों क्योंकि उनका विरोध करने वाला कोई था ही नहीं कोई चीज हम कहीं कि हम ये करना चाहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी विरोधी शक्तियां सक्रिय हैं जैसे आज हम कहते हैं कि चलो घूमने चले बीमार हूँ क्यों कि आपके शरीर को जो पहले शक्ति थी वो अब नहीं है ना शक्ति में ह्रास हुआ है आपके आपकी शक्ति का विरोध हुआ है आप चलना चाहोगे आपके हाथ पैर इसका विरोध करेंगे इस तरह से जब शक्ति का विरोध होता है तो हम अपने आप को अक्षम पाते हैं लेकिन शक्ति का जब कोई विरोध ना हो तो हम आनंद से भर जाते तो जब वो सतत आनंद से भरता कुछ भी विमर्श करता तो आनंद से भरता कुछ भी विमर्श करता तो आनंद से भरता क्यों कि उसकी शक्ति का विरोध करने वाली कोई शक्ति है ही नहीं क्योंकि वह एक अकेला और उसकी शक्ति बस इसके सिवा अस्तित्व नाम की वो कोई चीज नहीं जो तो पूर्ण अस्तित्व था वो एक जगह केंद्रित एक केंद्रीभूत अस्तित्व उस अस्तित्व का विरोध जब नहीं था तो उसकी शक्ति का नाम ऋषि लोग बोलते हैं स्वातंत्र शक्ति एक अभी नया नाम मालूम पड़ा जो गुना से साधक आए थे उन्होंने कहा स्वाधीन वल्लभा स्वातंत्र शक्ति को वो बोलते हैं स्वाधीन वल्लभा बड़ा अच्छा नाम तो शिव वल्लभा स्वाधीन वल्लभा स्वातंत्र शक्ति मां आद्या दुर्गा पार्वती चंडी कितने ही नाम है उसके लेकिन हर नाम के पीछे शिव की स्वतंत्र शक्ति ही प्रतिबिंबित होती है वह उसका विमर्श वाला हिस्सा है क्योंकि शक्ति हम अपने आप की जानते हैं हम अपने आप से ज्यादा कोई हमको नहीं जानते जितना मैं मेरे बारे में जानता हूँ वो सबसे बड़ी जानकारी और कोई मेरे बारे में उतना नहीं जानता जितना मेरा अच्छा बुरा हर मेरी शक्ति मेरी कमजोरी सब कुछ मैं जानता ऐसे ही शिव अपने बारे में सब कुछ जानते थे और उन्होंने जो जाना वो आनंदमय था इसलिए उनकी शक्ति को तोलने वाली शक्ति उनको शक्ति को अपने आप को तोलने या विमर्श करने वाली शक्ति वही स्वतंत्र शक्ति वह उसका शक्ति वाला हिस्सा है तो प्रकाश और विमर्श पर शिव का पूर्ण रूप अब प्रकाश से हर वस्तु का अस्तित्व बना और दोनों में कोई भेद नहीं है जैसा अभी हमने पढ़ा कि ये भेद की प्रतीति है सत्य में दोनों में कोई भेद नहीं जैसे मुझ में और मेरे शक्ति में कोई भेद नहीं सूर्य में और रोशनी में कोई भेद नहीं दीपक में और दीपक के प्रकाश में कोई भेद नहीं अग्नि में और उसके दाहकता में कोई भेद नहीं जल में उसके प्लवन में कोई भेद नहीं इस तरह हर चीज की जो क्वालिटी है उसमें और उस वस्तु में कोई भेद नहीं तो वस्तुओं का अस्तित्व तो शिव से आया है और उसमें जो गुण है धर्म है वो गुण धर्म शक्ति वो गुण धर्म पार्वती शकर शिव है और मिठास शक्ति इस तरह क्या हम शकर को मिठास से अलग कभी कर सकते कभी कर ही नहीं सकते शकर और मिठास एक ही हिस्से के दो पहलू हैं तो शकर शिव है और संसार में शक्ति हमेशा शिव पर हावी होती मिठास आपके भीतर आप महसूस कर सकते बिना शकर के लेकिन शकर मिठास के बिना अपना अस्तित्व खो देगी अगर मिठास नहीं होगी तो शकर किसी काम की अगर दाहता नहीं होगी तो अग्नि किसी काम की गई अगर प्लव न होगा तो जल किस काम का अगर वेग न होगा तो वायु किस काम की? इस तरह से शक्ति इस संसार में अपना वरद हस्त लेकर जा क्योंकि शक्ति से ही शिव की पहचान है जैसे प्रकाश से ही दीपक की पहचान है ये दोनों एक यूनिट है अब हम यूनिट की क्या परिभाषा अगर हम कहें कि हम उस यूनिट के हिस्से नहीं हैं जैसे उदाहरण समझें कि एक कार चल रही है उसमें एक यात्री बैठा है वो बड़े दावे से कह सकता है कि मैं इस कार का हिस्सा नहीं रोको कार में उतर जाता हूँ दूसरी कार पकड़ लू जाने दो तुम्हारी कार को आ मेरा रास्ता अलग तुम्हारा अलग वो ये कह रहा है इस सांसारिक बात में सत्यता है क्योंकि उस कार के चलने में उस व्यक्ति की उपस्थिति गौण कोई मायना वो उससे उतर सकता है उस कार का दर्शक बन सकता लेकिन क्या आप इस विश्व के दर्शक बन सकते उतर के बताइए विश्व से बाहर इस ब्रह्मांड के बाहर जाकर ही आप इस ब्रह्मांड को कह सकते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड की इकाई नहीं हूं मैं इस ब्रह्मांड से अलग हूं लेकिन ऐसा कहने के पहले आपको इस ब्रह्मांड के बाहर जाना पड़ेगा इस ब्रह्मांड के बाहर जाना संभव जहां जाओगे ब्रह्मांड पहले है इसीलिए उपनिषद में कहा है कि वो तेज से तेज दौड़ने वाले से तेज दौड़ता है वो बिना पैर के दौड़ता है वो स्थिर रहकर भी दौड़ता है वो किसी तेज से तेज दौड़ने वाले से भी तेज दौड़ता है आप जहां जाते हो वो पहले पहुंच जाते हो कि मैं उससे दूर भागू ये इसी बात को समझाने के लिए कि ब्रह्मांड इकाई है उपनिषद कहता है कि आप ब्रह्म से अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम जहाँ जाओगे वो ब्रह्म पहले ही वहाँ पर होगा अंतरिक्ष के रूप में होगा पदार्थ के रूप में होगा समय के रूप में ये सब चीज़ें हमारे इस क्षमता के हम इसके बाहर जा सकते हैं उसके परे हमारी क्षमता नहीं है क्योंकि परे क्यों नहीं है क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के अभिन्न हिस्से हैं जैसा मैं हूं वैसे आप वैसी धरती है वैसा ये सूर्य चंद्रमा आसमान सब कुछ जो कुछ अस्तित्व में है वो एक ही शिव है अपने आप में सब मिला के एक यूनिट सब मिलाकर एक इकाई इसलिए इस इकाई के बाहर जाना संभव नहीं है इसलिए हम इस ब्रह्मांड के दर्शक कभी नहीं हो सकते सत्य ये है कि हम इस ब्रह्मांड के अभिन्न हिस्से हैं अभिन्न इसलिए कि इस ब्रह्मांड से अलग होने की कोई संभावना है क्योंकि हम वही शिव हैं जो सब हैं तो ये एक यूनिट के अवधारणा जब हमको समझ में आती है तो हमको ये भी बात समझ में आती है कि हर हिस्सा यूनिशन में काम कर रहा है ना तालमेल से काम कर जैसे कार के अंदर भिन्न भिन्न तालमेल से काम करते हैं तभी जाके कार स्मूथली रन करती है बड़ी सफलता से सरलता से सड़क पर दौड़ती है क्योंकि उसका हर हिस्सा सहजता से अपना गुणधर्म निभा रहा है ये अगर अपना गुणधर्म हिस्सा नहीं निभाएगा टायर बोले कि ठीक है यार मेरे भी क्या फर्क पड़ता है इतनी बड़ी कार है कार तो दस लाख की, मैं तो दो का हूँ क्या फर्क पड़ता है मेरे अलग हो जाएगा ये वो संदेश है सोशोलॉजी समाज शास्त्र का सबसे बड़ा संदेश हम सड़क पर खड़े होकर कभी गवर्नमेंट की बुराई करते कभी भ्रष्टाचार की बुराई करते कभी हम सड़क पर खड़े होकर सिस्टम को पोसते हैं ये भूल करके हम ही वो सिस्टम हैं। इसलिए कहते हैं ना बी देंज यू माइंड जो परिवर्तन आप लाना चाहते हैं वो खुद वो परिवर्तन बनिए क्योंकि हम उस सिस्टम के अभिन्न हिस्से अगर इस सिस्टम में कुछ खराबी है तो आपकी बराबरी की जिम्मेदारी और ये व्यू ये दर्शन खाली बौद्धिक जुबली नहीं है ये दर्शन मात्र ऐसा नहीं है कि हम भाई चलो पढ़ के बड़े कोई धार्मिक व्यक्ति बन जाएंगे कि बड़े टीके में क्या लगा लेंगे कि लोग हमको माला डालेंगे पूछेंगे ऐसा कुछ भी नहीं हम तो इंसान बनना चाहते एक्चुअल में हम इंसान हैं ही नहीं इंसान तो वो है जो अभिन्नता की दृष्टि रखता है। जब हमको हमारे गुरुदेव बोलते थे मनोर्भाव तो हम शुरू शुरू हमको बोलते थे हम तो मनुष्य हैं तो बल है? तो तो और मनुष्य कैसे बनेंगे तो बोले बन क्या बोलो तुमको देवो भव कहते आप जानो क्या बोलो देव तो बोले पहले मनुष्य तो बनो और मनुष्य देव से भी बड़ा है मनुष्य बन जाओ तो तुम्हारी मानव जीवन सफल हो जाएगा क्योंकि मनुष्य बनना ही सबसे बड़ी बात है और मनुष्य बनने के लिए मनुष्य दृष्टि चाहिए शिव दृष्टि उसी को बोलते हैं जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड एक यूनिट के दिखाई तो देता है और ब्रह्मांड में और शिव में कोई फर्क नहीं है फिर बताओ क्या, क्या त्याज है और क्या ग्रहण है उपाध्यय हे है क्या इस पूरी यूनिट में क्या कह सकते हैं हम ये टायर हे है इसको हटा रहता है जमीन पर टकराता रहता है हर बार क्या उसमें कोई उपाधेय है कि एक बड़ी अच्छी है इसको पकड़ लो, टायर वायर को हटा दो क्या ऐसा संभव है क्योंकि ये यूनिट है कार इसमें अगर आप टायर नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगी स्टेयरिंग नहीं होगा तो नहीं चलेगी ब्रेक बार बार रोकते तो हमारा पेट्रोल बर्बाद करता है तो क्या ब्रेक को हटाने से कार सुरक्षित जग सकती इसलिए हर हिस्सा न तो कोई उसमें से हेयर है और न कोई उपाधि है ना कोई हिस्सा ग्रह है न कोई ऐसा हिस्सा है जिसका हम त्याग कर सकते वही बात अभी इसमें परमाणु से शंशा में आई थी कि हे उपाधेय विज्ञान ही सबसे बेड़ी समझ है कि जब हमारे न तो कुछ ग्रहण है न कुछ त्याज्य है तभी हम ये बात समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड एक यूनिट है इस यूनिट के अंदर हम कैसे ग्राह और त्याज्य की बात कर सकते हैं सब कुछ शिव है तो हम किसको ग्राह ग्रहण करेंगे और किसको छोड़ेंगे हम किसकी पूजा करेंगे और कौन पूजा करेगा हम कहेंगे फिर हम यहाँ पर गुरु पादुकार की पूजन क्यों करते हैं ये सचमुच में पूजन नहीं गुरु पादुका के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक उनके हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपने जो समझ दी प्रभु वो अद्वैत की समझ गुरु के कृपा के बगैर नहीं है आप सब पर गुरु की कृपा है आप अगर सुन भी रहे हैं इस बात को तो गुरु कृपा से दूर नहीं हो उसी बारिश के भीतर देख रहे हो क्योंकि वो गुरुप्रभा की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम गुरु पर्व पर उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हम उस गुरु पर्व पर पूजा हमारा आडम्बर नहीं अधिकतर पूजाएं आडम्बर होती हैं या एक मांग पत्र होती है ये भगवान ऐसा कर दे वैसा कर दे वो नहीं करे तो भगवान बदल दे आगे बहुत दिन तक हनुमान जी की करीबी मानते अब चलो अपन दुर्गा जी से पूछ रहे वो कभी कर दे अपना काम तो हम इसी तरीके से भगवान को ब्लैक मेल करते हैं कि भैया है? इनसे तो कोई काम हुआ नहीं हनुमान जी से फिर तो दुर्गा जी ने काम बनाया मना इस तरीके से हम अगर करते हैं तो ये हमारे सिवाय आदम भर के कुछ भी नहीं और दूसरा होता है बड़े हम धार्मिक कपड़े विशिष्ट किस्म के पहन लेते हैं विशिष्ट टीके लगा लेते हैं विशिष्ट किस्म के चिन्ह धारण कर लेते हैं एक सूफी गीत है संयोग वो ध्यान आए उसकी दो लाइनें पूरी तो याद नहीं मरको को गीत कि छाप तिलक सब छोड़ी तो से नैना ना मिलाई पहली लाइन भी याद है मुझे छाप तिलक सब छोड़ी तो उसे नय ना किससे नये मिलाए गुरुदेव से और छाप तिलक सब छोड़ी मैंने अपने धर्म के जितने चिन्ह लगा रखे थे कहीं का लगा रखा था कहीं माला पहन रखी थी कहीं रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे वो सब मैंने छोड़ दिए जितने आइकॉन्स थे मेरे वो सारा आइकन मैंने त्याग दिए तो उसे नया ना मिला मैंने जब से मैं तुमसे मिला मैं गुरुदेव मैंने इन सब का त्याग क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि अध्यात्म क्या है परमेश्वर एक इकाई है जिसमें ना तो कोई पूजक है ना कोई पूज्य है ना कुछ पूजा है ये तीन की त्रिपुटी जो है पूजा पूजक और पूज्य ये त्रिशूल की तरह है और उसका स्रोत एक ही है और वो है पर्श उसी से तीनों निकलते हैं पूजा पूजक और पूज्य अन्न को खाने वाला अन्न और भोजन की क्रिया ये तीनों एक ही श्लोक से निकलता जब वो समझ में आता है तो बोलता है हाउ हाउ हाउ अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादि अहम अन्नादि अमरनादि अहम अमनाद अहम श्लोक कृत अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत वो नृत्य यही बताता है कि मैं ही भोजन हूँ मैं ही अन्न हूँ और मैं ही भोजन करने की यानी अन्न को मुझसे जोड़ने की क्रिया हूँ इस तरह से जब वो ज्ञान मिलता है तो अंदर एक नृत्य पैदा हो जाता है आज हम जो अगली धारणाओं को आप समझने जा रहे हैं इन धारणाओं को समझने के पहले हमको अपने आप को गंभीरता से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ धारणाओं में सामान्य जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं उन मान्यताओं पर चोट करते हुए ये धारणा ये धारणाएँ ऐसी हैं जो धारणाएं है। हम अगर सड़क पर लोगों को समझाएंगे लोग नहीं समझ पड़ेंगे इसके लिए आपको एक उच्चतर समझ की ज़रूरत है क्योंकि हमारी कई टेबूज हैं मान्यताएं हैं कुछ न कुछ हमारे मन के भीतर सीमाएं हैं जिन सीमाओं को तोड़ते हुए मान्यता कभी कभी हम समझते हैं कि धर्म अत्यधिक अनुशासन का नाम था लेकिन अध्यात्म ऐसे किसी भी अनुशासन से ऊपर है। मैं उच्छृंखलता के बाद बिल्कुल भी नहीं करता हमको सामाजिक प्राणी है हमको समाज की मर्यादा में ही रहना है उच्चृंखलता से निश्चित दूर रहना है असामाजिक गतिविधि से दूर रहना है लेकिन फिर भी इन धारणाओं को समझने के लिए हमारे मन का परिपक्व होना जरूरी है क्योंकि हम इसमें जो प्रतीक रूप से बातें कही गई हैं उन चीज को समझने के लिए अगर हम गहरी दृष्टि का उपयोग नहीं करेंगे तो हम उसका गलत सलत मतलब निकाल सकते इसलिए पहले हम बातों को समझने के पहले थोड़ी सी भूमिकाओं को, को समझ लें जैसे हम जीवन में रागी होते हैं ये वाला खाना मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा फलानी होटल में चलते हैं आनंद आ जाएगा एक शराबी होता है तो कहता है यार वो वाली दारू मज़ा आ जाएगा वो पीता जाए। या कोई संगीत का रसिक होता है तो बोलता है बस उस कार्यक्रम में चलो मज़ा आ जाए, वहाँ का संगीत सुनते हैं हम मस्त हो जाते तो शरीर इन चीज़ों के प्रति ललायत होता है इन चीजों को प्राप्त करना चाहता है तो देखने से लॉन्जिंग उसके पीछे एक खिंचाव होता है मन का तन का उस खिंचाव में क्या है उस खिंचाव का रहस्य क्या है उस खिंचाव के रहस्य में ये है ये शिव और शक्ति का आपसी खिंचाव है सत्य यही है कि शिव और शक्ति चाहे संसार के प्राकट्य में अभिन्न होते हुए भी अगर उनके दो नाम भी हो जाते हैं तो उनके बीच में प्रबल आकर्षण होता है वो वापस एक होना चाहता शिव पार्वती से क्षण भर दूर नहीं रह और उस लगातार मिलन की प्रबल कामना से लगातार एक होने की प्रबल कामना से यह सतत आकर्षण होता है सत्य यह है कि शिव आनंद स्वरूप है आपके अंदर आपकी चेतना आनंद स्वरूप आपके भीतर आनंद का वो स्रोत है जो ब्रह्मांड का है ब्रह्मांड में आनंद जहां से निकला है वो आपका अपना स्व है आपका अपना अस्तित्व है जहाँ से आनंद पूरे तो संसार में निकला हम कहते हैं कि संसार में प्रोजेन्य होती है ना हम बच्चे पैदा करते हैं फिर बच्चे पैदा होते हैं उन बच्चों से बच्चे, को इस तरह संसार चलता है। तो है? है? है? है? रहता है कि ये प्रोजेन्य कौन पैदा करता है आप पैदा करते हैं पुरुष पैदा करता है स्त्री पैदा करती जी नहीं अध्यात्म कहता है कि आनंद शक्ति पैदा करती वो आनंद शक्ति ही है जो इस संसार को मान होकर चलाती जो आनंद शक्ति मान का होता है कि उल्लासित होकर इस संसार को आगे बढ़ाती उस आनंद शक्ति को पकड़कर आप उस आनंद के स्रोत को निश्चित जा सकते हैं। जैसे अगर कहीं दूर से बाँसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही है और आपको बड़ी मस्त लग रही है आप धीरे धीरे उसकी तरफ चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते चलते चलते वो बाँसुरी वालक तक पहुंचे जाओगे अगर उसने बाँसुरी बजाता जा रहा है और आप चलते जा रहे हैं तो आप उस बांसुरी बजाने वाले तक पहुंच ऐसे ही हम इस आनंद शक्ति को एक करण की तरह उपयोग कर सकते एक औजार की तरह उपयोग कर सकते हैं और उस आनंद के स्रोत से अब एक यहाँ पर एक धारणा है पहले हम उसको छोटा सा समझ लें फिर उसके बाद ये धारणाओं का एक ग्रुप है छियालीस से इक्यावन तक की धारणाएं एक संगठित ग्रुप है हमने उसको थोड़ी सी आधी छोड़ दी थी वहन और विषय सम्य तू मन सुखमय क्षिपे यानी वही और विष्व के बीच में मन को सुख पूर्वक लगा दें इसके अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की वहनी और विष सांसारिक दृष्टिकोण से हम कहें दोनों डरावनी चीजें हैं चीजें वहनी है ना अग्नि और विष जो इस शरीर को नष्ट कर सकता है इन दोनों के बीच में अपने मन को सुख पूर्वक चाहिए अब इसकी एक व्याख्या तो यह है कि संसार जो प्रकट रूप में है वो अग्नि और विश्वस्वरूप यानी सतत आपको कष्ट देना ही है इसमें ये संसार कभी ऐसा ना होगा कि आपको सुख दे कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट दुख है सुख तो एक क्षण के लिए आता है और बुझ जाता है फिर लंबे समय के लिए दुखी इंसान होता था फिर एक क्षण भर के लिए सुख आता है छुप जाता है फिर लंबे समय तक दुख में झूलता है तो बाई डिफॉल्ट दुख है सुख के लिए प्रयास करना पड़ता है क्षण भर को सुख मिलता भी है जो आनंद शक्ति का उल्लास और फिर से वो उसी दुख के गर्व में चला जाता है इस तरह से ये संसार विश्वमय है और ये सतत वहनीमय वहनी का मतलब होता है अग्नि यानी ये संसार में अपने आप को खत्म करने की क्रिया उसी दिन शुरू होगी जिस दिन ये संसार बना जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन से ही मृत्यु की ओर दौड़ने लगे मृत्यु उसी दिन शुरू होगी जब हमारा जन्म हुआ इस तरह इस संसार के दुखों और मृत्यु के सत्य के बीच में मन को सुखमय रूप से छिपे का मतलब होता है लगा देना मन को सुखमय रूप से लगा देना और इससे क्या होगा इससे योगी को स्मरण की प्राप्ति होगी स्मरणानंद के कई मीनिंग स्मरणानंद का मतलब होता है कि मुझे मेरी स्मृति में जो आनंद थे कभी वो आनंद प्राप्त हो इसका दूसरा मतलब होता है कि यौन का आनंद प्राप्त या ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो जो भी हो लेकिन आनंद एक ही जो भिन्न भिन्न आनंद हैं उनमें आनंद का श्रोत एक ही है और वो स्रोत है शिव की आनंद शक्ति उस आनंद शक्ति से आपका मिलन हो जाए, जब इस संसार में सुख दुखों और उसके कंटिन्यूस लगातार घटती हुई स्थिति में वो जल रहा है मृत्यु को प्राप्त हो रहा है संसार वो और इधर दुख इन दोनों के बीच में आप अगर, अगर अपने मन को सुख शांति सुखपूर्वक शांतिपूर्वक एकाग्रतापूर्वक शांति से मन की चंचलता को त्याग कर उस मन को अगर लगा देंगे तो मन शांत हो जाएगा निर्विकल्प निर्विचार हो जाएगा और उस समय हमको एक अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी ये हमारा पहला है लेकिन इसकी कुछ और भी व्याख्याएँ जो कुंडली से संबंधित हैं वो तो कहते हैं कि जब कुंडलिनी उर्ध में उठती है तो साढ़े तीन वलय होते हैं कुंडलिनी के जब वो उठती है तो पौने दो वलय ऊपर जब उठती है तो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र तक पहुँच जाती है और पौने दो वलय फिर भी नीचे पड़े रहते जब उठती है तो ये लंबी काग्रह बोलते हैं इस जगह फिर ये भूमध्य बोलते हैं यहां से होती है ब्रह्मरंद्र में जाते हैं और यहाँ पर वो ब्रह्मरंध्र में जब जाती है पूछ जाती है तो उसको तो कहते है हैं कि आपकी कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत हो गई उस समय परमेश्वर शिव का कि मैं ही शिव हूँ इस बात का प्रबलता से अनुभव होता है बोध होता है इस स्थिति में जो लंबे का आश है ब्रह्मरंध्र की जो कुंडलिनी इस कुंडलिनी को उर्ध्व कुंडलिनी बोलते हैं यही उर्द्व कुंडलिनी अपान कुंडलिनी भी कहलाती है और यही उर्द्व कुंडलिनी विश कह है और इस यहाँ से ये जो पता ये योग की भाषा है प्राणायाम और योग की जो किताबों में लिखा है इसके बारे में और जो लंबिका से लेकर जो पौने दो वलय नीचे रह गए वहाँ तक का जो है वो अध कुंडलिनी या प्राण कुंडलिनी कह है और उसमें जो प्राण का संचार होता है उसको वहनी या संकोच कहते हैं और विष यानी विकास तो ये योगी की एक क्रिया है जिसके द्वारा हम कुंडलिनी का उजागरण करता है और कुंडलिनी के इस हिस्से को महसूस करता है एक, -एक कि कुंडलिनी कहाँ तक उठी ऐसा भी महसूस करता है इससे होता मतलब है पिपिल स्पर्श वेलायाम यानी जब कुंडलिनी उठती है तो चींटी के चलने की तरह महसूस होता है और वो एक विशिष्ट आनंद की गुदगुदा हट महसूस करवाते हैं ये जो चीज़ है योग की क्रिया इसलिए इसकी औ, और भी व्याख्याएं हैं लेकिन हम ये दो व्याख्याएं मूलतः समझ आती एक तो योग की क्रियाओं की जिसके द्वारा कुंडलिनी उठती है और उसके विकास और संकोच दोनों के मध्य में जब मन को योग्य रख देता है ना उसको उस विकास यानी कुंडलिनी जो विकसित होती है वो भी मन को लगाने लायक नहीं क्योंकि जब विकसित कुंडली में भी मन लगा देता है आदमी तो वो फिर गिर जाता है संसार में हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर योग संयोग से तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आता है कि कुंडली में विकसित हो जाता है तो क्या होगा कि कई योगी आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती और उनका उपयोग आपको फिर संसार में गिरा देता है और जो अविकसित हिस्सा कुंडल ने वो आपको फिर गर्त में गिरा देता है दोनों गर्त में गिराएंगे विकसित और अविकसित वहनी और विश उन दोनों के मध्य में मन को लगा दे वास्तव में आध्यात्मिक का रास्ता मध्य का रास्ता शून्य का रास्ता है यहाँ पर हम जब मन को लगा देते हैं इसलिए योगी अपना ध्यान यहाँ लंबी जागरू पर रखते इधर है विश इधर है वहनी इन दोनों के बीच में यहाँ ध्यान लगा देते तो वो स्थिति ऐसी होती है जब मन शांत हो जाता है और आनंद से भर जाता अब इसके आगे ये जो पांच हैं धारणाएं, ये पाँच धारणाएँ भौतिक आनंद से संबंधित हैं ये पांचों धारणाएं बताती हमको कैसा भोजन का सुख नेत्र का सुख स्पर्श का सुख इन सब सुखों के बारे में ये बात यह हमको जैसे कान से सुना है गीत सुनते हैं या संगीत सुनते हैं उसका सुख तो ये सुख जब हम महसूस करते हैं तो इन सुखों के दौरान एक सामान्य व्यक्ति जो संसारी व्यक्ति है जिसकी दिशा भी संसार की तरफ है जिसको आध्यात्म का स्पर्श नहीं हुआ है वो उसमें लिप्त हो जाता है उस जैसे भोजन में या संगीत में या स्पर्श में या गीत में वो लिप्त हो जाता है और वो लिप्तता का क्या स्वरूप है उसको बार बार पाना चाहते हैं क्योंकि उसकी तृप्ति कभी हो ही नहीं पाती जब आप अच्छा भोजन लगे तो आप अच्छा भोजन की तलाश में खूब घूमोग फिर जहाँ और अच्छा उससे भी अच्छा भोजन मिला फिर और अच्छे भोजन की तलाश में घूमोग इस तरह ज़िंदगी भोजन की तलाश में खत्म हो जाएगी अच्छा अच्छा भोजन तलाश लेकिन किसी भी भोजन से पूर्ण तृप्ति नहीं मिलेगी बहुत क्षणभर के लिए तृप्ति प्राप्त तो होगी फिर वो अतृप्त हो जाए तो उस अतृप्ति को झेलना मतलब केंद्र से दूर होते चले जाना तलाश संसार की दिशा में ले जाती आपको लगातार परिधि की दिशा में ले जाते लेकिन अगर योगी है तो एक आनंदमय अनुभव उसको केंद्र क्यों ले जाएगा क्योंकि वो जानता है कि वो आनंद वहां से नहीं आया जहाँ से वो समझ रहा है भोजन से वो आनंद नहीं आया वो आनंद तो उसका वास्तविक स्वभाव है जो अंदर से आया है। भोजन ने तो मात्र उसको उगाड़ा है उस आनंद को अनकवर किया है उसका ढक्कन हटा है तो क्या मैं ही ये ढक्कन नहीं हटा सकता हूं भोजन के मेरे तब तो वो मात्र स्मृति से भी उस आनंद को अपने भीतर प्रकट कर सके। वो जानता है कि वो आनंद का जो बाहरी स्रोत प्रतीत होता है वो वास्तव में आनंद का स्रोत नहीं है आनंद को उजागर करने का स्रोत है और जब एक बार उसने आनंद को उजागर कर लिया तो बार बार उसकी क्या जरूरत जब ढक्कन हटी जाए तो उस आनंद को तो मैं जब चाहूं उपयोग में ले सकता इसलिए वो उस तृप्ति के पीछे कभी नहीं भागता उस तृप्ति को वो अपने स्थाई भाव में ग्रहण कर है कि मैं तृप्त हूं और वो भैरव भाव में चला जाता है कि वो तृप्ति उसे स्थाई तृप्ति दे देती एक तृप्ति उसके लिए स्थाई उसकी तृप्ति के बाद अतृप्ति का क्रम भी उस तृप्ति के बाद उसकी दृष्टि संसार की ओर देखती है ऐसे संसार को देखी कि अंतर लक्ष्य बहिर्दृष्टि अंतर उसका लक्ष्य है आनंद और बहिर्दृष्टि संसार को देखती है और वह आनंद से सराबोर हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ आनंद है वह आत्मा का आनंद है और वही आनंद चारों ओर सृष्टि के रूप में मुझको दिखाई दे रहा है इसलिए वो इस सृष्टि में आनंद को आप खोजने के लिए भागता नहीं क्यों नहीं भागता है कि उसको जित देखो तो जब हर जगह उसको वही आनंद दिखाई देता है तो भागने की क्या जरूरत हर भोजन में उसको वही आनंद आएगा हर स्पर्श में उसको बच्चे के स्पर्श में वही आनंद आएगा हर गीत में हर बात में हर स्व श्रवण में उसको वही आनंद आए हर गंध में उसको वही आनंद आएगा क्योंकि एक बार वो जान गया है कि उस आनंद का शोध मेरे भीतर है तो उस श्रोत को ढूंढने के लिए बाहर उसकी भाग दौड़ बंद हो जाती है इसलिए काश्मीर शिवदर्शन कहता है कि कुछ भी त्याग नहीं है कई लोग कहते हैं चेहरे में नहीं, नहीं स्त्री को त्याग दो घर को त्याग दो सुखमय बिस्तर को त्याग दो काश्मीर शिवदर्शन कहता है त्यागने का मतलब और पकड़ने का मतलब एक ही है त्यागने का मतलब भी यही है कि तुम उसको अपना हिस्सा नहीं मानते पकड़ने का मतलब भी यही है कि तुम उसको अपना हिस्सा नहीं मानते अपना हिस्सा ये तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं इसलिए हेो पाते विज्ञान सबसे बड़ी बात है वही बात यहाँ पर ये पांचों सिखाती हैं। यहाँ पर ये पांच अलग अलग इंद्रियों की बातें बताएंगे सबसे पहले स्पर्श इंद्र की बात बताए वो संकेत रूप से बताया है कि शिव और शक्ति जब यूनाइट होते हैं जब अभिन्न होते हैं तो वो आनंद ही उनका स्वरूप होता है जब वो दूर प्रतीत होते हैं तो वो आकर्षण उनका स्वरूप लेकिन जब वो यूनाइट होते हैं एक होते हैं तो आनंद की स्थिति में मानसिक क्रियाएं थम जाती मन की चंचलता समाप्त हो जाती है मन के विचार शांत हो जाते हैं और उस परिस्थिति में शिव शिवस्वरूपता प्राप्त हो जाती लेकिन ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब हम हाँ उसको गहराई से उसके मीनिंग को समझेंगे फिर से इस बात की ऋषिगण ताकीद करते हैं वार्निंग देते हैं कि हम यहां पर श्रृंखलता की वकालत नहीं करते। क्योंकि हम जो कुछ करने हम अपने नैसर्गिक दैनदिन जीवन में जो सुख पाते जुर्मी सब, सब तरह के सुख मिले लेकिन हम दैनंदिन जीवन में जो सुख पाते हैं वो सुख की झलक ब्रह्मानंद की ही झलक है चाहे भोजन का सुख हो स्पर्श का गीत का या किसी ग्रहण का हर सुख वास्तव में उसी शिवानंद का ही स्वरूप वही शिवानंद भिन्न भिन्न भिन रूपों में आपको प्रकट हो जाता है पाँचों इंद्रियों के रूप में वो आपको अपना स्वरूप दिखा देता है आनंद महती प्राप्त दृष्टि व बांधवे चिराग जब हमारा कोई बहुत प्रिय होता है और हम उसको बहुत दिनों के बाद मिलते हैं हमारी दृष्टि उस पर पड़ती है जैसे अगर हमारा बेटा विदेश चला गया बहुत दिनों से हम पाँच बरस से उसका इंतजार कर रहे थे और जब मालूम पड़ता है आ गया दरवाजे पर खड़ा है और हमारी दृष्टि जब उस पर पड़ती है तो उस समय एक आनंद का स्रोत हिलोरे में अंदर से एक महता आनंद उल्लसित हो जाता है उच्छायमान हो जाता है और उस आनंद के क्षण पर यदि योगी गहनता से चिंतन करें तो वो उस आनंद के स्रोत को पकड़ सके। इसके अलावा इसमें हम कहेंगे कि संसार में आनंद ही आनंद के समय में हम शुरू को पकड़ सकते नहीं विज्ञान घरों में कहता है स्पंदकारिका भी कहती है शिवसूत्र में कहता है कि जब भयानक भय हो जब जान खतरे में गिर जाए उस समय भी हम अपने बल का चिंतन करेंगे तो हमको उसी आनंद से जुड़ा हो जाए क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको हतप्रभ कर देती हैं निर्विचार कर देती हैं जो भी चीज़ें हमारे विचारों के क्रम पर एक लगाम लगा देती है वो हमारे लिए भैरवभाव प्रकट करने का साधन बन जाती जाता इसलिए हमारे भीतर सभी आनंद छिपे हैं बाहर से कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो आनंद का कारण है आनंद का कारण हम अपने आप क्योंकि हमारा स्वभाव ही आनंद का अब हम अगर अपने आनंद को बाहर ढूंढेंगे तो कस्तूरी मक की तरह तो भागते बाहर ढूंढेंगे कि वहाँ आनंद मिलेगा वहाँ आनंद मिलेगा वहाँ आनंद मिलेगा लेकिन आनंद हमारे भीतर इसलिए किसी नैसर्गिक प्राप्त सुख को त्यागने की जरूरत नहीं न स्त्री को त्यागना है न बच्चों को त्यागना है न माता पिता को त्यागना है ना घर को त्यागना है न भागना है इस वास्तविक नैसर्गिक परिवार के भीतर रहते हुए आप जो सामान्य आनंदों को महसूस करते हो उन्हीं आनंद में ब्रह्मानंद का ध्यान करते वही आनंद आपके आनंद के अंतरिम स्रोत के रूप में आपके साथ उठाते आपके लिए वो आनंद बाहर से आता प्रतीत होता है ये हमारा दृष्टि ब्रह्म है संगीत से गीता के विषय सुहा समोख्य का तन्मयत्व है ना मनोरुदेश प्रदा आज जब हम कोई संगीत सुनते हैं तो उस समय हम तन्मय हो जाते हैं, उस समय वो संगीत में हम खो जाते हैं इतने खो जाते हैं कि हम शुद्धुद्ध हो सकते जब हम बहुत संगीत के रसियाँ हों और हमारा मनपसंद संगीत सुनाई दे रहा होता है उस समय हम तन्मय हो जाते हैं उस तन्मयता के क्षण पर जागरूकता से अगर हम ध्यान करें तो पाएंगे कि हमारे भीतर वो आनंद उजागर हो जाए अब हमको कल अगर उस आनंद को पैदा करना है अपने भीतर तो उस बाहरी ग्रामोफोन की अब कोई जरूरत उसके बगैर भी वो आनंद पैदा हो जाएगा क्योंकि वो आनंद तो हमारे भीतर ही जगदी पान कर्तोल्लास रसानंद में जन्म बना जगदी का मतलब होता है तृप्ति से भोजन करना पान का मतलब होता है तृप्ति से जल लेना तृप्तिपूर्वक जैसे हमको बहुत भूख और प्यास लग रही है, घर आए खाना मिला खाना खाने लगे जल ठंडा जल पिया उस समय एक तृप्ति का भाव होता है एक पुष्टि का भाव होता है खाना खाने के बगैर हम बड़े सुस्त हो, हो गए थे खाना खाया एक तृप्ति मिली जल पिया प्याज भुजी एक तृप्ति मिली उस तृप्ति के समय सामान्य व्यक्ति इस तरीके से खाता है कि उसका ध्यान उस खाने पर रहता है और योगी खाता है जब उसका ध्यान अंदर उस आनंद पर अब फ़र्क क्या है आप कहेंगे पांचों चीज़ें संसारी जो भी सुख है भोजन का सुख है गीत संगीत का सुख है स्पर्श का सुख है दृष्टि का सुख है जैसे बच्चों को हमने वर्षों बाद देख तो ये सारे सुख संसारी सुख तो फर्क क्या है एक संसारी आदमी में और योगी में सत्य में काश्मीर शेविज्म कहते हैं ये एकदम उल्टा है ये जो मिलन है ये यूनियन है ये शिव शक्ति का यूनियन आपके भीतर है और सांसारिक मिलन बाहर है संगीत का आपके कान से मिलन भोजन का आपके जीवान से मिलन ये सब कुछ बाहरी है और ये शिव शक्ति का मिलन का ही आनंद है जो आपको अंदर महसूस होता है और क्षणभर को महसूस होता है फिर संसार शुरू हो जाता है क्योंकि सृष्टि स्थिति संहार की जो क्रिया है सतत चलती है क्षणभर के लिए हम हाँ, उसका संहार करते हैं और उस संहार में मिलंत आनंद और जैसे ही फिर सृष्टि होती है फिर वैसे ही अतृप्त तो हो फिर उसके पीछे भागने लगता है उस आनंद को लेकिन जो योगी होता है जो शिव स्वरूपता का एक बार अनुभव करता है उसके लिए वो एक बार का अनुभव उसके जीवन भर के लिए आपको देता जीवन भर के लिए उसके हृदय के अंदर उस शिव स्वरूपता की भैरव स्वरूपता की सर्जन हो जाती है। इस तरह से ये सारी चीजें जो प्रकट रूप से है वो बाहर से सारे आनंद वो बाहर जा आ रहे हैं लेकिन योगी के लिए सारे आनंद अंदर हो रहे हैं एक उच्चतर स्तर पर इस आनंद का सृजन हो रहा है उसका प्रतिबिंब हमको दिखाई दे उच्चतर स्तर पर एक आनंद है जो हमारे लिए हमारे आनंद का सृजन कर रहा है तो वर्तमान में हमको जो संसार में आनंद आते हैं महसूस होते हैं वो क्षण भर के लिए होते हैं लेकिन ये ठीक वैसा ही है कि खिड़की की दरार में से थोड़ा सा सूर्य के किरणें अंदर आ जाती योगी खिड़की खोल और पूर्ण आनंद हो जाता ऐसे ही उसके लिए एक बार का अनुभव एक बार का गीत एक बार का संगीत एक बार का स्पर्श उसके जीवन में आनंद भर देता है इसलिए काश्मीशी कहता है त्याज कुछ नहीं जब जो जितना मिलता है सब को आनंद पड़ो उपनिषद भी कहता है कि ईसा वास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत तेन तत्न भुंजित माँ ग्रधक धन ईसा उपनिषद पहली उपनिषद है और उसका ये पहला श्लोक है ईसा सर्वम जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ईश्वर है ईसावास्य का मतलब होता है ईश्वर का वास या उसका स्थान तो ईसावासन इदम सर्वम जो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है वो ईश्वर है यथ तो किंचित जगत्यांग जगत जो कुछ भी जगत है जो कुछ भी काल्पनिक है जो कुछ भी जगत से परे मैं समझता हूँ जो बीत गया है जो है जो आने वाला है इस तरह से जो समग्रता से मेरी कल्पना है, कल्पना के बाहर भी है वो सब कुछ ईश्वर है यह किंचित जगत थे हम जगत और तेन तक तेन बुद्धिता ऐसी अवधारणा विश्व की किसी और जगह सुनने को शायद ही मिलेगी आपको कि वो कहता है धर्म कहता है कि संसार को भोगो भोगने से भागने का नहीं कह रहा है तीन, त्यन भुंजिता भंजिता का मतलब होता है भोगना कि संसार को भोगो पर कैसे त्याग पूर्वक भोगो उसमें लिप्त होकर मत भोग हो। आपको जो कुदरती या नैसर्गिक रूप से जो सुख प्राप्त हो रहे हैं उनको त्याग पूर्वक, उनमें अपने लिप्तता नहीं हो अरे, अरे ये तो और चाहिए और चाहिए यार अभी मिला मजा नहीं आया आज नहीं मिला रोज नहीं चाहिए जो जितना आपको आना है आपके प्रारंभ से वो आएगा और उसी में आपको इतना पर्याप्त है कि वो आपको शिवावस्था तक ले जा सकते तो तेन तेतेन भुंजेटा उसको त्याग पूर्वक भोगो और माँ ग्रधर माँ का मतलब होता है नहीं मत करो ऐसा माँ मतलब मत माँ ग्रध का मतलब होता है दृष्टि डालना देखना इसका मतलब होता है ईर्ष्या से देखना प्रतिस्पर्धा से देखना घृणा से देखना लालुच से देखना देखने के कई तरीके तो माँ ग्रध कश किसी के धन पर धन का मतलब क्या है किसी का मकान है किसी की स्त्री है किसी का बच्चा है अरे उसका बच्चा तो बहुत अच्छा निकलेगा मेरा तो कुछ नहीं कर पाया तो हम दूसरे के बच्चे पर दूसरे की स्त्री पर दूसरे के मकान पर दूसरे की कार पर दूसरे के पद पर उसके ज्ञान पर उसके रूप पर उसके यौवन पर दृष्टि डालते हैं तो इसके लिए ईशावास मना करते ऐसा मत करो महाक धनम क्यों क्योंकि तुम जैसे ही दूसरे पर दृष्टि डालोगे तुम प्रतिस्पर्धा घृणा वैमनस्य से भर जाओगे और तुम तो उसमें ईश्वर भाव नहीं पैदा कर सकते जबकि चाहिए क्या हमको कि वो परमेश्वर है जो कुछ है वो शिव है फिर हम उसमें जब घृणा हो गई प्रतिस्पर्धा हो होगी मोह हो गया तो फिर हम उसमें ईश्वरता का भाव कैसे लाएंगे वही बात काश में शेविजम कहता है कि आपको एक सुंदर स्त्री दिखाई दी सुंदर पुरुष दिखाई दे हृदय में ये बात प्रबलता से आती है योगी के कि यह शिव का सौंदर्य है शिव का आनंद है हृदय में विक्षोभ नहीं आता हृदय में किसी तरह की कामनाएं पैदा नहीं होती पधन पैदा होती है शिव के प्रति कृतज्ञता शिव के प्रति सौंदर्य की जो प्रस्तुति है उस सौंदर्य के प्रति कृतज्ञता पैदा होती तो है कितना सुंदर एक पुष्प में जो सौंदर्य दिखाई देता है वो सौंदर्य किसका है वो सौंदर्य शिव की विमर्श शक्ति का सौंदर्य है मां का सौंदर्य है इसलिए उसको इस विश्व में मात्र भाव पैदा होता है इस विश्व से एक मातृवत लगाव हो जाता है जैसे एक शिशु को अपने माता से लगाव होता है ऐसा ही लगाव उसको पूर्ण विश्व से हो जाता है। इसलिए किसी चीज का वो ग्रहण या त्याग करने की बात नहीं करता शिव दर्शन कहता है जैसा है वैसा शिव है उसको एक सच स्वीकार कर लो जैसा है उसको एक सच स्वीकार कर और उसमें शिवता का दर्शन क्योंकि यही अक्रम दृष्टि समग्रता से एक साथ जब हम परमेश्वर शिव का इस ब्रह्मांड के रूप में ध्यान करते हैं तो इससे बड़ा ना कोई तीर्थ है ना कोई मंदिर है ना कोई नदी है नहाने लायक क्योंकि जो तो ब्रह्मांड को हम शिव रूप में ध्यान करते हैं तो उसमें क्या है अलग कौन सी मस्जिद अलग है कि कौन सा मंदिर है कौन सा गुरुद्वारा अलग है कौन सा चर्च अलग है कि कौन सा अपना हो गया कौन सा पराया हो गया कौन सा देश हमारा मित्र हो गया कौन दुश्मन क्योंकि ये समस्त ब्रह्मांड एक यूनिट की तरह परमेश्वर शिव की अनुकृति है परमेश्वर शिव की कृति नहीं है अनुकृति है यानी उसने अपने आप को परमेश्वर शिव ने अपने आप को ब्रह्मांड के रूप में प्रस्तुत किया है मॉडलिटी कहते हैं उसको कि मॉडलिटी है शिव की सब कुछ शिव है शिव की मॉडलिटी है इसलिए हम जब संसार में घृणा नहीं होगी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी ईश्वर ईर्षा नहीं होगी कुछ ग्रहण नहीं करेंगे या कुछ त्याज नहीं होगा तो उस समय मात्र अगर त्याज है तो घृणा का भाव मोहों का भाव लगा ये त्याज्य कि इनसे हम हमारी शिव दृष्टि को बाधित कर लेते हैं किसी से घृणा होगी तो हम उसमें शिव दर्शन नहीं कर सकते टुकड़ों टुकड़ों में शिव दर्शन नहीं होता टुकड़ों टुकड़ों में क्रम ज्ञान होता है क्रमबद्ध ज्ञान में आप ग्यारहवीं पास कर सकते हो बारहवीं पास कर सकते हो डॉक्टर बन सकते हो इंजीनियर बन सकते हो प्रोफेसर विद्वान बन सकते हो भाषण देने वाले कथाकार बन सकते हो लेकिन आप उस फिर भी शिव भाव से दूर रह जाओ क्रमब्ध ज्ञान राशनल नॉलेज हमने पिछली बार बात करी थी कि क्रमबद्ध ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान में क्रमहीन ज्ञान इराशनल नॉलेज वो भी ईश्वरीय ज्ञान नहीं हेफेजल नॉलेज कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो पढ़ लिया कभी ये समझ लिया कभी उससे चले गए कभी इसके पास चले गए कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, मंदिर कभी ये देवता कभी वो देवता ये हेफेजल तो नॉलेज है इराशनल नॉलेज ये इराशनैलिटी कभी आपको परमेश्वर तक नहीं पहुँचा सकती न राशनल नॉलेज भी नहीं पहुँचा सकता आप पढ़ लिए आपने डिग्रियाँ ले ली पी करनी डी वक्ता बनने गए ये क्रमबद्ध आपने अपना सांसारिक उत्थान कर लिया लेकिन ये क्रमबद्ध उत्थान में आपको शिव के तक नहीं ले जा सकता इसलिए रोशनल नॉलेज आपके लिए सांसार चलाने तक थी आप डॉक्टरी का बहुत अच्छा ज्ञान है मैनेजमेंट का नॉलेज है इन सब के द्वारा आप संसार अच्छी तरह चला सकते लेकिन ये राशनल नॉलेज आपको शिवत्व तक, तक मिलती और न इराशनल नॉलेज या नॉलेज या बेतरतीब ज्ञान भी आपको शिवत्ता क्या ले जाता है वो है इंटीग्रेटेड नॉलेज या अक्रम ज्ञान जिसको बोलते हैं नॉन राशनल नॉलेज जो बाहर से नहीं आता नॉलेज अंदर से आता है और वो नॉलेज न स्कूल जाने से आता है ना कॉलेज जाने से आता है न भाषण देने से आता है न मैनेजमेंट करने से आता है वो नॉलेज अपने आप अंदर से आता है जब हृदय में मोहब्बत हो जिस हृदय में प्रेम हो इसकी व्याख्या में शिवपाध्याय जी लिखते हैं जो विज्ञान भैरों की हम व्याख्या पढ़ वो कहते हैं कि यह ज्ञान पढ़े लिखे को भी आता है अनपढ़ को भी आता है कृषक को भी आता है जिस जो कभी स्कूल इस लेगा इसको अक्षर ज्ञान नहीं हुआ है उसको भी आता है और उतनी ही प्रबलता से आता है जितनी प्रबलता से किसी पढ़े लिखे को आ सकता जैसे कि शारीरिक सुख पढ़े लिखे को भी उतना ही आएगा अनपढ़ को भी उतना ही आएगा क्योंकि आनंद शक्ति कोई भेदभाव नहीं करती आप अच्छा भोजन करोगे तो भोजन का आनंद वो तो पढ़े लिखे को भी आएगा अनपढ़ को भी आए इसलिए सारी सृष्टि के बाहर के आनंद को आप भीतर जब देखेंगे कि उसका स्रोत तो भीतर है हम बाहर देखते हैं यही माया है माया हमको ये दिखाती है कि आनंद बाहर से आ रहा है रुपए आए तो आनंद आया स्त्री आई तो आनंद आया भोजन अच्छा तो आया तो आनंद आया मौसम अच्छा हुआ तो आनंद आया हमारे कोई को, हमारा मित्र बाहर से आ गया तो आनंद आया बहुत दिनों बाद बच्चा बाहर से आता आना हम समझते हैं ये सब आनंद के स्रोत हैं सचमुच में ये आनंद के स्रोत नहीं है ये माया है जो आपको ये खींच के बाहर ले जाती है कि बाहर देखो बाहर देखो दृष्टि बाहर देखो कि बाहर आनंद है सचमुच में वो आनंद अंदर है और योगी अंतर्मुखी होते वो बाहर के आनंद को भी अंदर के आनंद के उजागर होने के कारण के रूप में देखता है और वही बोलते हैं कि अंतर लक्ष्यों बहिर्दृष्टिता अंदर आपका लक्ष्य है उस आनंद को खोजने के लिए दृष्टि बाहर जितने भी आनंद है आपको दिखाई दे रहे हैं उन सब आनंदों के बीच में मैं उस अंदर के आनंद को खोजता हूं उस अंदर के आनंद को पाता हूं वही मेरे लिए मेरा वरदान है गुण है वही मेरे लिए शिव का अनुग्रह है तो जैसे है कि हम जानते हैं कि विज्ञान भैरव की धारणाएँ शिवानुग्रह प्रस्तुत करते शिवानुग्रह के 112 विभिन्न विधियां हैं लेकिन ये विधियां आपके घर परिवार के अंदर करने लायक हैं कहीं पहाड़ पर नहीं जाना है कहीं कही घर में छोड़ना है किसी तरह का त्याज नहीं कुछ पकड़ना नहीं कुछ कोई बड़े बड़े साधनों की जरूरत नहीं ऐसे ऐसे साधनों की जरूरत है जो रोजमर्रा के हैं आपके पास रोज आप भोजन करते हैं रोज आप गीत सुनते हैं रोज आप बर्तन में झाड़ सकते हैं रोज दीपक चला सकते हैं रोज संगीत की एक छोटी मोटी धुन सुन सकते हैं कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको भैरव अवस्था तक ले जा सकते हैं इस पर आप सतत अगर ध्यान करें सतत अगर आप इसको अपने रोजमर्रा का हिस्सा बनाए और सचमुच में ध्यान करने के लिए आपको रेल में बैठ कर सकते हैं ऑफिस में बैठ कर दुकान पर बैठ कर सकते कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जागरूकता ही ध्यान है आपकी अवेयरनेस आपकी जागरूकता जागरुक। में जागरूक क्या जागरूकता तुरंत हम विचारों में बह जाते हैं ये बुरा है ये अच्छा है ये अपना है बड़ा है एक तो नालायक है ना ये सुंदर है ये तो प्रूफ है ये सब द्वेश में बह जाते हैं और अगर हम जागरूक हैं मैं शिव के सिवा क्या देख सकता हूं कुछ देखने में सक्षम ही नहीं है क्योंकि शिव के कुछ है ही नहीं तो देखूंगा कैसे शिव के मेरे कान शिव के सिवा नहीं सकते मेरे हाथ शिव के सिवा कुछ स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ शिव है तो उस समय ये सारे आनंद गौण हो जाते हैं और मूल आनंद हमारे अंदर का हो जाता है तो उसी आनंद की बात है और उसी के लिए पांच जो हमारी धारणाएँ है कि स्पर्श का आनंद भोजन का आनंद संगीत का आनंद ये सारे आनंद समग्र रूप से हमको ये बताते हैं कि बाहर से आ, आते हुए प्रतीत होने वाले आनंद वास्तव में बाहर से नहीं आते वो एक अंदर से उत्पन्न होने वाला आनंद जो शिव का एक मात्र आनंद और वही सब हमारा वास्तविक स्वरूप है जब हम इसको अंदर दृष्टि से पहचाने लगते हैं तो हम आनंद के स्थायी भाव में जीते हैं जब फिर विष के बीच में खड़े हों चाहे अग्नि के बीच में खड़े हों हमारे आनंद को कोई छीन नहीं सकता है क्योंकि हमारा स्वभाव है हमारे अस्तित्व को हमसे कोई नहीं छीन सकता हमारे शरीर को छीन सकता है हमारी अकल को छीन सकता है हमारी स्वतंत्रता को छीन सकता है लेकिन हमारे आनंद को कोई नहीं छीन सकता तो आज अपना इसमें